महाभारत द्रोण पर्व अभिमन्यु वध पर्व त्रिंसोध्याय दुर्योधन का उपालंभ द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा और अभिमन्यु वध के वृतांत का संक्षेप से वर्णन संजय उच पूर्वमस्मासु भग्नेगुणीता तो दोणे च मोख सकल रक्षिते चुधिष्ठि सर्वे विध्वस्त कवचाता कायु निर्जिता रजस्वलाभृतक्ष अवहारम ततः भारद्वाज सम्मते लब्धलि सरई भिन्ना वह सितारी संजय कहते हैं महाराज जब अमित से अर्जुन ने पहले ही हम सब लोगों की को भगा दिया द्रोणाचार्य का संकल्प व्यर्थ हो गया था राजा युधिष्ठिर सर्वथा सुरक्षित रह गए तब आपके समस्त सैनिक द्रोणाचार्य की सम्मति से युद्ध बंद करके भय से अत्यंत उद्विग्न हो दसों दिशाओं की ओर देखते हुए शिविर की ओर चल दिए वे सब के सब युद्ध में पराजित होकर धूल में भर गए थे उनके कवच छिन्न भिन्न हो गए थे तथा कभी न चुकने वाले अर्जुन के बाणों से विदृढ़ होकर वे रण क्षेत्र में अत्यंत उपहास के पात्र बन गए श्लाघमे सुभूते सोफा महादेव सौहाजुनम प्रती समस्त प्राणी अर्जुन के असंख्य गुणों की प्रशंसा तथा उनके प्रति भगवान श्रीकृष्ण के सौहाद का ब्रखान कर रहे थे अभिशस्ता इवा भूवन ध्यान तथा प्रभात समय द्रोण दुर्योधन प्रवीण उस समय आपके महारथीगण कलंकित से हो रहे थे वे ध्यानस्थ से होकर मूक हो गए थे तदनंतर प्रातः काल दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ प्रणयाद प्रणयादिनाचर्मना श्रृणवता शत्रु के अभ्युदय से वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया था द्रोणाचार्य के प्रति उसके हृदय में प्रेम था उसे अपने शौर्य पर अभिमान भी था अतः अत्यंत कुपित हो बातचीत में कुशल राजा दुर्योधन ने समस्त योद्धाओं के सुनते हुए इस प्रकार कहा नूनम व्यय वध्यपक्षे भवतो द्विजसम तथा ही नाग्रही स्राप्त समीपेदिष्ठिर निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि में शत्रुवर्ग के अंतर्गत हैं यही कारण है कि आज आपने अत्यंत निकट आने पर भी राजा युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा है इक्षित नमुच्चेत चक्षु प्राप्त रड़े ऋपह पांडव ही रण क्षेत्र में कोई शत्रु आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए और उसे आप पकड़ना चाहे तो संपूर्ण देवताओं के साथ रहे सारे पांडव उनकी रक्षा क्यों न कर रहे हो निश्चय ही वह आपसे छूट कर नहीं जा सकता वरम दत्ता मम प्रेत पश्चात कृतवान आशा भंगम न कुरते भक्त्या आपने प्रसन्न होकर पहले तो मुझे वर दिया और पीछे उसे उलट दिया परंतु श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकार भी अपने भक्त की आशा भंग नहीं करते हैं तथो प्रीत तथोक्त सन भारत द्वाज्रवीण नृपम नारसे माम तथा ज्ञातुम घटमानम तब प्रिय दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई वे दुखी होकर राजा से इस प्रकार बोले राजन तुमको मुझे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग करने वाला नहीं समझना चाहिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा कर रहा हूँ परंतु एक बात याद रखो किरेट धारी अर्जुन रण क्षेत्र में जिसकी रक्षा कर रहे हो उसे देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोक भी नहीं जी सकते विश्वसृग्यत्र गोविंद पृतना ने तथाजुन त्र क्य अन्यत्र क्रापेद अ्र्यंबका प्रभो जहाँ जगत श्रेष्ठा भगवान कृष्ण तथा तो अर्जुन सेना नायक हो वहाँ भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी किस पुरुष का बल काम कर सकता है सत्यंता नैत्या तत्व था भवि अद्यकम प्रवरम कंचे पात से तात आज मैं एक सच्ची बात कहता हूँ यह कभी झूठी नहीं हो सकती आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिरा श्यामी यो भेद्य श्री दशिर योग्राजन्जुन स्वपनीयताम राजन आज इस व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी तोड़ नहीं सकते परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो न नज्ञात असाध्यम वा तेन तेनाश युद्ध के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है जो अर्जुन के लिए अज्ञात अथवा असाध्य हो उन्होंने इधर उधर से युद्ध विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है द्रोणे न्याहृते तो संसप्तकणा पुनः आहवयन अर्जुन संख्य दक्षिणाम तो दिश्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर पुनः संसप्तकणों ने दक्षिण दिशा में जा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा तोर्जुन सर साधवद्रृढ़सो या दिशो नान्य श्रुत पिवा कचिन वहां अर्जुन का शत्रुओं के साथ ऐसा घोर संग्राम हुआ जैसा दूसरा कोई कहीं न तो देखा गया है और न सुना ही गया है तत्र सूर्य प्रतिपन दुर्ध राजन उस समय वहाँ द्रोणाचार्य जिस व्यूह का निर्माण किया वह मध्यान्ह में विचरते हुए सूर्य की भांति शत्रुओं को संताप देता सा सुशोभित हो रहा था उसे जीतना तो दूर रहा उसके ओर आंख उठाकर देखना भी अत्यंत कठिन था तमचाभिमयुर्वचना भारत विभिद दुर्भिद संख्ये चक्रव्यूहे कधाम भारत यद्य चक्र व्यूह का भेदन करना अत्यंत दुष्कर कार्य था तो भी वीर अभिमन्यु ने अपने ताऊ युधिष्ठिर की आज्ञा से उस व्यूह का बारंबार भेदन किया सृत्वा दुष्कर्म कर्म हवा वीराम सहस्रु वीर एस संतो दौसा गतः अभिमनु ने वह दुष्कर कर्म करके सहस्रो वीरों का वध किया और अंत में छह वीरों के साथ अकेला ही उलझकर दुशासन पुत्र के हाथ से मारा गया सौभद्र पृथ्वी पाल चहो प्राणान परम तपह वयम परम संघा पांडव अशोक कर्षिता सौभद्रे निहते राज नवहारम अकुर भूपाल शत्रुओं को संताप देने वाले सुभद्रा कुमार ने जब प्राण त्याग दिए उस समय हम लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और पांडव शोक से व्याकुल हो गए राजन सुभद्रा कुमार के मारे जाने पर हम लोगों ने युद्ध बंद कर दिया दत्राटवाच पुत्रम पुरुष सिंह संध्या प्राप्त यौवनम रणे विहतम श्रुवा वृतम धृतराष्ट्र बोले संजय पुर सिंह अर्जुन का वह पुत्र अभी युवा युवावस्था में भी नहीं पहुंचा था उसे युद्ध में मारा गया सुनकर मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण हो रहा है दारुण छत्र यम विहि धर्म कर्तृे यत्र सूरा भाले सपात धर्मशास्त्र के निर्माताओं ने यह क्षत्रिय धर्म अत्यंत कठोर बनाया है जिसमें स्थित होकर राज्य के लोभी सूरवीरों ने एक बालक पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया बालम अत्यंत सुखिनम विरंतमतरा बहो जग्रो का संजय वह अत्यंत प्रसन्न देने कर रहने वाला बालक जब निर्भयसा होकर युद्ध में विचर रहा था उस समय अस्त्र विद्या के पारंगत बहुसंख्यक सूरवीरों ने उसका वध कैसे किया यह मुझे बताओ विभिषता रथभद्रीणाम यथा संख्य तमाचं संजय अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार ने युद्ध के मैदान में रथियों की सेना को विदीर्ण करने की इच्छा से जिस प्रकार युद्ध का खेल किया था वह सब मुझे बताओ संजय उवाच यसी राजेन्द्र सौभद्र से निपातन तत्ने न क्षाम समात संजय ने कहा राजेंद्र आप जो मुझसे सुभद्रा कुमार के मारे जाने का पूछ रहे हैं वह सब मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा राजन आप एकाग्रचित्त चित होकर सुने विक्रीडितम कुमारेण यथानक आरुण यथावे दुस्पिप्ल आपकी सेना के ब्यू का भेदन करने की इच्छा से कुमार अभिमन्यु ने जिस प्रकार रण क्रीड़ा की थी और उस प्रयकर संग्राम में जैसे जैसे दुर्जय वीरों के भी पांव उखाड़ दिए थे वह सब बता रहा हूँ धावाग्न भी परिता नाम भूर गुलय जैसे प्रचुर लता गुल घास पात और वृक्षों से भरे हुए वन में दावानल से घिरे हुए वनवासियों को महान भय का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार अभिमन्यु से आपके सैनिकों को अत्यंत भय प्राप्त हुआ था इत महाभारती द्रोण परवड़ी अभिमन्युवध परवड़ी अभिमन्युवध संक्षेप कथनी त्रेत्र इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण प्रभु के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु वध का संक्षेप से वर्णन विषयक तैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ